आरियान प्रथम प्रकाश उनपचास्वा मंत्र मूल प्रार्थना ओम ओ मनो वधींद्रमापरा परादा मान प्रिया भोजना प्रमोषी आंडा मानो मघव्र निर्भेन्मा पात्र भेद सह जाषा ऋग्ेद व्याख्यान हे इंद्र परमश्वर्यश्वर मा नोवधी ही हमारा वध मत कर अर्थात अपने से अलग हमको मत गिराव माँ परादाह हम से अलग आप कभी मत हो मां नह प्रिया हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोर वावई आंडा माँ हमारे गर्भों का विदारण मत कर हे मघवन सर्वशक्तिमान मन शक्र समर्थ हमारे पुत्रों का विदारण मत कर मा न पात्रा हमारे भोजनाद्यर्थ सुवर्णादि पात्रों को हमसे अलग मत कर सहजानुषराणी जो जो हमारे सहज अनुशक्त स्वभाव से अनुकूल मित्र हैं उनको आप नष्ट मत करो अर्थात कृपा करके पूर्वोक्त तो सब पदार्थों की यथावत रक्षा करो पदार्थ मां मत न हमारा हमको वधि ही अलग गिराओ इन्द्र हे परम ऐश्वर्य युक्त ईश्वर मां कभी मत पर अलग दाह हो मां मत न हमारे प्रिया प्रिय भोजना भोगों को प्रवोषीन चोर और चोर वाओ अंडा गर्भों का मां मत न हमारे भगवन हे सर्वशक्ति मन शक्र समर्थ हमारे पुत्रों का निर्भेद विदारण कर मां मत न हमारे महसे पात्रा पात्रा भोजनाद्यथ सुवर्णादि पात्रों को भेद अलग कर नष्ट करो सहजाषाणी सहज अशक्त स्वभाव से अनुकूल मित्र हैं, उनको अन्वय हे शक्रेंद्र शक्रेन्द्र सभापिपतेम नो मा मधी मरादा न सहजाषाणी प्रिया भोजनामोषी नोस्माक मेत्त्मा मा मेत्